अध्यात्म इस निर्विचार पर सामान्य विचार हुआ था भाष्य से देखिए अशुद्धि आवरणमलापेत प्रकाशात्मन बुद्धिसत्व रजस्तमोभ्याभूत स्वच्छ स्थिति प्रवाहो वैशारध्यम वैशारध्य शब्द का अशुद्धि आवरणात्मक मल है अशुद्धि ही आवरण मल कहा जाता है उससे रहित अपेत से मैंने रहित अशुद्धियात्क आवरण मल का रहित हुआ जो बुद्धि सत्व उसका और एक विशेषण प्रकाश आत्मनो सत्य प्रधान होने से प्रकाश सत्वम प्रकाशम कहा है पहले है ना इसलिए प्रकाश आत्म नतप्रधान बुद्धि सत्व से बुद्धि तत्व रजस्तमोभ्याम अनिभूत है और भी के लिए कह दिया रज और तम के द्वारा अनिभूत अवस्था को प्राप्त जो चित्त है वह स्वच्छ है प्रवाह ऐसे स्वच्छ हो कर के निरंतर एकाकार स्थिति को प्राप्त उस स्थिति में प्रवाहित प्रवाहित्व का नाम यदा निर्विचार से समाधर वैशाराध्य और जब निर्विचार समाधि तो वैशारदी होने लग जाए वैशादी तो हरेक का हो सकता है किसी भी एक विषय लिया उसका किसी प्रवाह चल रहा है और तो उस समय उसका प्रकाशन होते हुए अन्य तो का द्वारा अभिभूत नहीं हो रहा है जैसे घटा प्रकाशित हो गया आपके लिए घट घटा घट घटा घटा चल रहा है लगता है दिमाग में कई तो बार होते ना एक आदमी एक गाली दे दी वो गाली आपके अंदर सौ बार देता है उसे तो एक बार दे के चला गया बेचारा आपके दिमाग में वो सौ चक्कर काट देता है उसने मेरे को ऐसे बोला उसने मेरे को ऐसे बोला उसने मेरे को ऐसे बोला रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा रहे प्रवाह उस गाली का वैशार कोई विषय का रजगुण तमो यदि आ जाएगा तो क्या होता है विषांतर हो जाता है वो विषय छूट गया दूसरा विषय आएगा रजगुण कम ही आपको प्रवृत्त कराना है उस विषय को छुड़ा करके उस विषय के प्रकाशन समाप्त करके दूसरे विषय पकड़ा देता है रजुगुण और तमुगुण है ये विषय को छोड़ाया दूसरा विषय को पकड़ाया भी नहीं और आपको ठंडा कर दिया फुला दिया आलस में डाल दिया प्रमाद में डाल दिया ऐसे कुछ कर देगा वो तमुगुण का काम है लेकिन रजगुण तमुगुण से अनभिभूत तो अवस्था में क्या होता है सब तो जिस विषय को प्रकाशित कर रहा था उसी विषय को निरंतर प्रभावित करता है उसमें वैशारिध्य किसी भी विषय का वैसारिध्य हो सकता है जब निर्विचार समाधि का वैसारिध्य हो जाए तो अध्यात्म प्रसार तब अधत् प्रसाद होता है ये समझाने के लिए निर्विचार समागर वैसारध्यम जाए क्यों जाए थे अध्यात्म जाए तदा योगिनो भवती अध्यात्म प्रसाद हो। उसी को स्पष्ट करते हैं उस समय इन योगियों के अंदर अध्यात्म प्रसाद होता है अध्यात्म प्रसाद होता है का मतलब अरे आप तो सब प्रकार के प्रसाद जानते ये क्या प्रसाद हो गया फल का प्रसाद लड्डू का प्रसाद तो खाते हैं और ये तो अध्यात्म प्रसाद है, है? अध्यात्म प्रसाद का अर्थ में समझना पड़ेगा तो स्वयं समझा रहे भूतार्थ विषय क्रमानुरोधी क्रम अनुरोधी स्पुट प्रज्ञा लोक अध्यात्म प्रसाद है। ये अध्यात्म प्रसाद का तो लक्ष्य भूतार्थ विषय सघल भूतार्थ विषक हो जाता है ज्ञान होगा एक विषय का ज्ञान नहीं जब निर्विचार वैशारदी को प्राप्त कर जाओगे तो उस समय आप एक तरह से ईश्वर हो जाएंगे आपका सकल विषय का ज्ञान होते होगा जो चाहो इसी बनाया नैयिको ने युक्त तो और युजान योगी करके। दिया युक्त योगी योगी मैंने संकल्प से जिसको जानना चाहेगा उसको जान लेगा और युक्त तो सदा ईश्वर के समान सब जान रहा है सभी के साथ का हो रहा है और सभी को सामान्य रूप में जान रहा है उसको तो युक्तियोगी योगी माना उन्होंने वह एक तरह से यहां पर युजाने हुई की बात है। वह कि जिस विषय को जानना चाहेगा उस विषय को जान सकता है कोई भी विषय उसे अज्ञात नहीं रहेगा चाहे वो दिव्य हो सूक्ष्म हो स्त्र हो कह नहीं क्या है सर्वार्थ विशेष ज्ञान उत्पन्न होगा और सर्वार्थ विषय ज्ञानोत्पत्ति में भी कोई क्रम की आकांक्षा नहीं क्रम अन अनुरोधी कोई क्रम की अपेक्षा नहीं है अर्थात क्रम की अपेक्षा क्या होता है बुद्धि अहंकार से संबंध करे अहंकार मन से संबंध करे मन उस इंद्रिय से संबंध करेगा वह इंद्रिय फिर विषय के साथ संबंध करेगा यह प्रक्रिया शांत योग में इंद्रियों के आपका विषय के साथ संबंध हुआ, उस विषय का खबर के जेगा कौन फिर बाद में वो इंद्रिया मन तक पहुंचाते हैं मन उसको अहंकार के साथ देता है अहंकार बुद्धि को देता है तो बुद्धि उसको निश्चय कर लेती है बुद्धि से चला बाहर गया वापस बुद्धि क्रमानुरोधी विज्ञान सभी को होता है लेकिन क्रम अनुरोधी विज्ञान होने का नाम ही अध्यात्म बंद बैठे हुए स्वर्ग लोग बस संकल्प व पूरा स्वर्ग उसको अनुभव में आ गया यही तो ऋषियों ने किया था तो थोड़ी और थोड़ी यहां गए और एयरोप्लेन लगा वहां पहुंचे वहां से यहाँ गए ऐसा कुछ नहीं वैसी ही निर्विचार विचार को उन्होंने जब प्राप्त किया यहाँ बैठे बैठे सब लोगों को वो समझ गए और निर्णय लिया यथा पिंडे तथा जैसा इस पिंड में है सब कुछ वैसे वैसे ब्रह्मांड में और जो कुछ ब्रह्मांड में तता तता पिंदे। पिंदे है यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे निर्णय लिया ये भी संभव है क्रम अनुरोधी होकर के जैसा आप लोगों के लिए अभी स्वर्ग जाना है तो पहले मरना पड़ेगा हम मरे भी तो जाओगे नहीं जा सकते तो क्रम है ना आपके लिए आपके लिए क्रम निश्चय है पहले पुण्य इतनी कर्म करनी पड़ेगी स्वर्ग प्राप्त कर्मों को यहाँ करना पड़ेगा स्वर्ग प्राप्त कर्म कर खूब करोगे यज्ञों को करोगे हवनों को करोगे दान करोगे पुण्य करोग करो कर, दुनिया भर करोगे तब फिर मरोगे उसके बाद स्वर्ग मिलेगा ये क्रम अधी नहीं आप स्वर्ग अनुभव और जो एक योगी है उसे क्रम जब अपेक्षा नहीं संकल्प मात्र से ही विषय का अनुभव कर लेता है इसे क्रम अननुरोधी, ही प्रज्ञा लोघा लेकिन ऐसा जो का अंक बंद करके अमेरिका देख लिया अमेरिका फिर सामान्य ज्ञान हो गया ऐसी बात नहीं कि आपको भी हो सकता है ना बार बार मैप देखते रहेना और फिर अंक करके अमेरिका बोलना मैप सामने आ जाएगा अमेरिका दिखाई देगा शहर दिखाई देगा शहर का ध्यान करो उसका ध्यान बंद करो शहर में दिखाई देगा तो इतने से नहीं वो सामान्य रूप से बाह्यालम्बन के अंदर ध्यान कर लिया कौन कौन बैठा है क्या हो रहा है समय में वर्तमान में कौन क्या बोल रहा है सब कुछ विशेष का विज्ञान कर सकते हैं बस तो स्फुट विज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तब जब निर्विचार की वैशारगता को प्राप्त कर जाओगे तो स्फुट प्रज्ञा लोक उत्तम इस बात को कहा भी गया प्रत्यक्ष ज्ञान आलोक हो जाएगा युगपत सर्वार्थ सर्वाही होते हुए प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा उसका प्रत्यक्ष रूपे नहाभारत का श्लोक है कार्य प्रज्ञा प्रसाद आरूह अशोच तो जना भूमिष्ठान्यवशील सर्वान्ज्ञनुप्य प्रज्ञा प्रासाद प्रज्ञा रूपी महल पर चढ़ कर गए अस्वच्छ अवस्था को प्राप्त हुआ है अस्वच्छानंदोच्च स्तंभ भगवान ने कहा ना उस अस्वच्छ स्वरूप को प्राप्त किया अभी यद्यपि शुद्ध नहीं है बिल्कुल मोक्ष का स्थिति नहीं है ये तो संप्रज्ञा समाधियों की पराकाष्ठा करना, अभी असंप्रज्ञात में जा रहे हैं अभी गए नहीं उसी स्थिति में लगभग मानो आपको कबल के नजदीक पहुंचने की जय से हो रहा है तीसरे कहते हैं प्रज्ञा प्रसाद मारूह्य अशोच अयम योगी शोचतो तो जना सर्वा अनुपश्यति दृष्टान क्या है भूमिष्टान दिवस शैलस्थ शैल पर पर्वत पर चढ़ करके भूमिष्ठ भूमि पर बैठे हुए सब लोगों को जिस प्रकार से सर्वान भूमिष्ठान यथा पश्यति तथा अयम प्राजो अपनी अशोच शौक तो जरा सर्वान पश्ची करता शोक युक्त शोक युक्त संसारी समस्त को भी वह देख सकता है अर्थ ईश्वर तो हो गया वो और क्या ईश्वर तो सबको जानता है ना कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा एक तरह से ईश्वर का स्वरूप को लगभग प्राप्त कर लेता है लेन ये आध्यात्म प्रशास कोई कोई डर भी सकता है ना ये इसमें क्यों गई देखो हमें अपना सुख दुख को जान के ही परेशान है नहीं परिवार के सुख दुख को जान करके परेशान होते हैं टेंशन इतनी हो जाती है कि भाई का फेल हो गया एक का फेल होने से बेटे का इतना परेशान और हजारों बेटे आप सब फेल हो जाए तब जाओ हो जाएगा तो ईश्वर भाव को बहुत इसलिए डरते है सबका सबका टेंशन हम कैसे ले ये नहीं समझते हैं कि उस भाव में जो टेंशन होता ही नहीं है तुम्हारे लिए दृश्य रूप में आनंद आएगा इस चीज का सबका पागलपन देखने का आनंद मिलता है ये समझते नहीं उल्टा सोचते हैं अब एक का टेंशन से इतना हालत खराब है हैं सबसे शाम गोली खाना पड़ेगा नहीं तब नींद भी आएगी अब इतने लोगों का टेंशन में देखूंगा सबका ऐसे हमें नहीं चाहिए नहीं, नहीं सोचते कि है कि अब तुम्हारी बुद्धि की जितनी क्षमता है ना वही थोड़ी रहेगी वहां अभी तो एक के टेंशन से परेशान है बुद्धि पर वह सारा जगत को देखता अभी कोई टेंशन भी नहीं रहेगा बुद्धि ये भी लक्षण ये बुद्धि की वैश्यारग्य है इसलिए कहते तो लाभ क्या कहते चिंता मत रहो कोई टेंशन नहीं होगा वहां पर क्यों रहा तत्र प्रज्ञा रथम भरा तत्र प्रज्ञा क्योंकि असंप्रज्ञा समाधि का प्रति उपाय भूता था ये कौन संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि जाने के लिए संप्रज्ञा समाधि का वर्णन करता हुआ उसका अंतिम स्वरूप जो है निर्विचार के कथन है वैशार्धि जिसका फल स्वरूप है का मतलब क्या आपने उस उपाय को प्राप्त कर लिया है जिससे असंप्रज्ञा समाज में आप प्रवेश कर सकते हैं उसी का अंग भूता निर्विचार के वैशारद्य के कथन का फल बता रहे इसलिए अर्धम भरा तत्व प्रवृत्ति सत्यम में सदाधार निर्विचारय अध्यात्म प्रसाद अवस्था समित चित्त से या प्रज्ञा जायत है समहित चित्ता का इस पुरुष का प्रज्ञा जिस रूप की होती है हैं, तो उस वर्णन करते तस्या प्रथम भरा संज्ञा उस प्रज्ञा का एक नाम है प्रथम भरा अनवर्थाच सा केवल नाम ही नहीं है अनवर्थ संज्ञा है दो प्रकार की संज्ञाएं होती हैं एक केवल संज्ञा एक अनवर्थ संज्ञा केवल संज्ञाओं का कोई अर्थ नहीं होता जैसे आजकल कल टिट्टू पिट्टू किट्टू बोल देते हैं नहीं टुल्लु पुल्लू नाम रख दिया लोगों का ही एक विचित्र भी दो आया हमारे पास जो है कहा कि महाराज कुंडली बनाओ बना के क्या नाम है बच्चों के लिखा दो एक का नाम रह चुचू <laughs> मैंने कहा ये क्या नाम है, है? चूचू भी कोई नाम होता है बच्चे का नाम है वहीं तो पता भी नहीं चलता है लड़का है कि लड़की है कि हिजड़ा है, है? चूचू क्या होता है कौन सा लिंग में डालोगे <laughs> अरे गौरी कर लड़की है संतोष करने कहते लड़का है ये चूचू कं से क्या समझ गया, क्या में आए मैंने हद हो गया नाम कणते है पंजाबी खोपड़ी ने कहा भोपाल गैस कांड में लगते तुम्हारे दिमाग थोड़ा खराब हो गया नाम तेरे दिमाग में आ रहे हैं भोपाल कथा हो पंजाबी हद कर दी वो सब केवल समझा है व्याकरण में भी आपकी केवल है जिसका कोई अर्थ नहीं होता टी घू भ संज्ञा क्या नहीं किया भ संज्ञा होता है संज्ञा कर गया टी संज्ञा कर गया चंत्या कोई अर्थ नहीं चायनी समझना टी का, का मतलब <laughs> तो टी एक संज्ञा है कोई अर्थ नहीं बस घज्ञा तर तुम घर अनेक संज्ञा व्याकरण में भी आप देखते हैं केवल संज्ञाएं है। होती जिसका कोई अर्थ उस वस्तु में घटता नहीं है और गुण संज्ञा प्रति संज्ञा अर्थ घटता है बढ़ा रहा है ना वो और गुण कर दिया ये हो गया एक और एक मात्र जोड़कर दो मात्रा वाला अक्षर बन गया गुण बढ़ रहा है इसलिए गुण वृद्धिया संज्ञा है अनवर्थ संज्ञा है यथा तथा यहाँ पर भी इस प्रज्ञा का जो नाम दिया जा रहा है रथम्बरा यह भी अनवर्त है सार्थक संज्ञा अनवर्था चसा जैसे का नाम रख महीधर मैंने कहा अच्छा है तो महीधर है पृथ्वी को धारण करने के सक्षम वाला आदमी है इसको दे दिया जाए दस किलो उठाने के लिए दस किलो वजन क्या होता है अरे पृथ्वी को उठा के चल सकता आदमी जिसका नाम रख दिया महीधर है पृथ्वी को उठा के चलने वाला है उसको क्या दस किलो कुछ नहीं होता है ना दिया तो वो तो दस कदम चलते चलते रोने लग गए महाराज तो हमारे बस की बात मैं नहीं मैंने कहा नाम तेरा बेकार है तब वो कहा समझ में आई या प्रवचन में क्या बोल रहे थे आजकल लोग नाम रखते बड़े बड़े अच्छा सुंदर सुंदर नाम रखते है दिल और दिमाग सबसे खोटे होते खराब होते महातम से क्या नाम है रामानंद कृष्णानंद अमुकानंद भी नहीं बेचारहा तो रामानंद क्या होना है नाम तो बड़ा जोरदार दे रख देते हैं। है ना? सब नज्ञा है देखने में लेन वास्तव में नहीं लेकिन यह वास्तव में अनवर संज्ञा हो जाती है प्रज्ञा स्थिति में अनवरता चा क्या है वो सत्य में विभरती तीर्थंभरा उस समय की प्रज्ञा सत्य को ही धारण करने वाली होती है न तत्र विपर्यास गंधोप्यस्थिति क्योंकि वहां पर वास्तव में विपर्यास का गंधवी ले मात्र भी भ्रांति नहीं रह जाएगी यथार सच समझ गया और समझता है शरीर क्या है संसार क्या है मैं कौन हूँ सब समझ रहा है तथा कहा भी है आगमे नुम रथवेदे कृदा प्रकल प्रज्ञा लबते योग आगमने श्रवणेन अनुमान मनन ध्यान अभ्यास निधि श्रवण मणन निध्यासन के द्वारा कृदा प्रकल्पयन तीन प्रकार से अपने मन की वृत्ति को धीरे धीरे ढालता हुआ साधता हुआ वह अपनी प्रज्ञा को कैसे बनाता है योगमोत्तम प्रज्ञा लगभ अर्थात निर्वीज समाज के योग्य प्रज्ञा प्राप्त कर लेता है निर्विचार समाज व्याजन्यज्ञात प्रसाद की अंतिम स्वरूप में शरण में निध्यासन का अभ्यास समय होने लगता है जब तब वह व्यक्ति उस प्रकार के सत्य को धारण करता है जिस प्रकार के सत्य को अनुभव करने से व्यक्ति को निर्वी समाधि अर्थात समाधि की अनुभूति हो सकेगी रसै में भी पाट है तो आदरण अर्थ कर लेना रतन है तो कोई दिक्कत नहीं ध्यान रत नाभ्यास रसेना हो तो अभ्यास पर आदर रखता हुआ व्यक्ति जब साधन को अपनाता है तो उसकी प्रज्ञा सर्वोत्तम योग को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा अर्थात वह असम प्रज्ञा समाधि निर्बीज समाधि का योग्य हो जाता है तब तो कहते हैं कि भाई आगम अनुमान के द्वारा क्यों नहीं हो जाता श्रवण मनन कर लिया इतने से हो जाना चाहिए निधि की क्या जरूरत तब कहेंगे उसके बिना तो काम पूरा होगा ही नहीं भले आपने आगम को सुन लिया गुरुमुख से सब पढ़ रहे हो जान रहे हो जैसा भी आप ये सब जान रहे हैं जान रही सब समाधियों का नाम जान लिया उसके लक्षणों को जान लिया सब जाने को जाके कमरा बैठ जाइए खुब मणन कीजिए हाँ ऐसा होता है वैसा होता है ऐसा होता है वैसा होता है, है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया और दूसर को पढ़ा भी दीजिए और स्पष्ट हो जाएगा ना कि नहीं होगा और स्पष्ट हो जाएगा हो गया बस काम खत्म आपको समाज लग जाएगी है? ऐसे कैसे होगा सुनने से समझ करके दूसरे को सुनाकर समझाने मात्र से समाज लग जाता हृद्वार तो जितने हैं ये सब जी सर लोग सब सब हो गए होते समाज समस्या ही नहीं होती संसार में ऐसी नौबत क्यों आएगा किसके मर्डर कराना पड़े साधु हो करके आती नहीं फिर समाज में रहता हो होता नहीं ऐसा पढ़ लिए पढ़ा लिए इतने से कुछ नहीं हुआ इतने से आप नाम कमा सकते पैसा कमा सकते हैं कथा करवा सकते हैं कर सकते हैं दोनों हो सकता है और कोई रास्ता नहीं इसलिए कहते हैं इससे क्यों आगम अनुमान के द्वारा ही अर्थ तत्व ग्रहता कथम लग रही है किम योगे न किम ध्यानाभ्या चेत आ पुनः श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम विषया विशेषाथत्त अनुमान प्रज्ञाभ्याम श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा श्रवण जन ज्ञान और मनन जन ज्ञान मात्र से काम से नहीं चला इसका जो विषय होता है ना वो अननुभूत ही रह जाता है वह नहीं होता श्रुता प्रज्ञा से भिन्न विषया होती है रितंबरा प्रज्ञा तो रितंबरा प्रज्ञा अलग चीज है और श्रवण जन ज्ञान और मनन जन ज्ञान ये अलग चीजों प्रज्ञाए अलग है इन प्रज्ञाओं की जो विषय है उससे भिन्न विषय वाली होगी तितंबरा प्रज्ञा क्योंकि तो तो विशेषार्थ था विशेषार्थ प्राप्त क्योंकि वह विशेष नि से विशेष अर्थ को प्रकाशित करता है आपके तत्व स्वरूप की ओर आपको ले जाता है इसलिए विशेष अर्थ और कुछ नहीं है कि सांसारिक सगल पदार्थों से हटा करके पर वैराग्य को प्रदान करता हुआ आपको वास्तविक तत्व की ओर ले जाता है यही विशेष अर्थ प्रकाशक था उस प्रज्ञा में है भाषिकार्थम आगम विज्ञानम श्रोतम शब्द अर्थ आगम विज्ञान तत् सामान्य विषय वो भी सदा सामान्य भी सही होता है। शब्दों से जन जो आपको ज्ञान है वो सामान्य ही होगा जैसे आपको यहां पर एक भाषा में सारी बात बता दी जाए किसी भी भाषा में लेकिन आपको कोई वस्तु का अनुभव नहीं कराया और आपके सामने वस्तु रख दिया जाए आप उसका नाम भी जानते हैं क्या काम करे भी जानते हैं लेकिन वस्तु का पहचान नहीं क्यों सक्ति ग्रहण नहीं कराया वस्तु शब्द है उसका अर्थ तक ज्ञान भी हो जाए लेकिन अर्थानुभूति नहीं हो सकती है। क्योंकि हमेशा शब्द आपको सामान्य ज्ञानी करा रख सकता आपके जितना भी वर्णन कर दिया जाए किसी इशार के बारे में या किसी वस्तु के बारे में आपको जितना भी उससे ज्ञान होगा आप स्वयं तुलना करके देख सकते हैं सामने वस्तु रख दिया जाए आप उस वस्तु का स्वयं देख रहे हैं स्वयं आनंद ले रहे हैं स्वयं अनुभव कर रहे हैं उसे फर्क नहीं होता है बहुत फर्क हो जब अपने आंखों से व्यक्ति देखता है अपने से अनुभव करते इंद्रियों के द्वारा वह अनुभव और श्रुत उस वस्तु विषय के ज्ञान में बहुत आकाशपातल का फर्क रहता है बल्कि कई बार ऐसे भी होता है कोई ने बहुत वर्णन किया और आप वहां जाके देखते हैं कुछ नहीं आपकी दृष्टि में सब बेकार रहते आप कहेंगे क्या तुम बोलते रहे भाई बड़ा ऐसा है वैसा है ये है वो है वहां जाते देखता तो, तो कुछ भी नहीं और कई अंगो उसने जितना बताया उसको उसको अपडाटा तुमने तो ऐसे बार में इतना ही बोला था ये तो बहुत है बाप रे क्या कमाल अब दृष्टि दृष्टि पर निर्भर है जैसे कहीं यहां पर आते हैं सुन सुन के आते हैं वह ऐसा है ना बहुत वो सोचते हो कि बहुत लंबा चोड़ा है मोटे तगड़े होंगे बड़ा पेट होगा बड़ा गद्दी होगा चांदी सोने की होगी चेले वेले दुनिया भर होंगे और उन्हें पता नहीं खुद घास खोदते रहते हैं और कई आकर देखते हैं जब अरे तो हमसे पूछते हैं, कहाँ है महाराज जहाँ है जगह है हमसे पूछ रहे हैं, हाँ महाराज अंदर बैठे अभी आ रहे हैं बाद में हाथ कर देता अरे आप क्या सोच रहे थे हमने आप कोई सेवक, होंगे, नहीं सेवक हो गए वही सेवक को वही सब कुछ क्या करोगे तो इसे श्रुत ज्ञान में अनुभव ज्ञान में कितना फर्क है हमेशा श्रवण से सामान्य ज्ञानी हो सकता है जब देखोगे अनुभव करोगे तभी सच्चाई का पता चलता है इसे इसलिए श्रुतम मैंने आगम विज्ञानम तब सामान्य विषय में नहीं आग में न शक्तो विशेषो अभिधान क्योंकि आगमन शब्द के द्वारा किसी वस्तु के विशेष स्वरूप का कथन कोई नहीं कर सकता जितना भी करेगा वो अधूरा ही होगा तस्मात नहीं विशेषण संकेत शब्द है, शब्द हमेशा सामान्य मका शक्तिग्रह कराता है विशेष में शक्तिग्रह नहीं करा सकता तथा अनुमानम भी सामान्य विषय लिएगा इसी प्रकार अनुमान में सामान्य विषय जैसे भी इन सब का विचार हो चुका है प्रत्यक्ष अनुमान आगमान है आगमहा प्रमाणी उस सूत्र में एक साथ में विचार हो चुका है आप जैसे आप धुम को देकर वन्य को अनुमान कर लिया पर वो तो वन महान धुमाते है ना ए वन्य कौन सा है जान सकेंगे वहां सागवन का लकड़ी जल रहा है कि चंदन का लकड़ी जल रहा है कि खैर का लकड़ी जल रहा है कौन सा चीज जल रहा है आप विशेष नहीं जान पाएंगे ये भी नहीं जान पाएंगे ये कुंड का अग्नि का धुआं है या किसी रसोई घर के अग्नि का धुआं है या ठंडी के कारण से जो बाहर झोपड़ी के बाहर लगा के जो बैठे हुए हैं सब वो अग्नि का धुआं है कौन से अग्नि का है आप निर्णय नहीं ले पाएंगे इतना लेकिन निश्चय हो गया आपको धुआं जरूर है तो निश्चित वहीं ना कहीं अग्नि है अग्नि का सामान्य ज्ञान हो सकता है अग्नि का विशेषक ज्ञान अप अनुमान नहीं कर सकते तदा में यत्र प्राप्ति, तत्र गति। इसे जहां धुआं दिखाई दिया वहीं पर की गति अग्निर्णय लिया यत्र न न अप्राप्ति तत्र गति यह बात पहले उक्तम कर दिया, क्योंकि एक साथ में अब अपने वर्णन हो चुका है अनुमान सामान्य उपसंहार तस्मा श्रोतानुमान विषय न विशेषक इसलिए निर्णय हुआ अनुमान के द्वारा ही सामान्य विषय विज्ञान का उप होता है निष्कर्ष है और अनुमान आगम और अनुमान इन दोनों के द्वारा अनुमान विषयों विशे न विशेषक विशेष विशे विज्ञान नहीं होता सामान्य विषय ही उसका विज्ञान का विषय होता न चाश सूक्ष्म से वस्त्रो लोक प्रत्यक्ष ग्रहणम हर प्रत्यक्ष कहोगे प्रत्यक्ष प्रमाण से बेचारे इनसे भी कमजोर है इंद्रियार संबंध वाले को भी पकड़ पाती है ये तो कम से इंद्रिय से वस्तुओं की भी आप ग्रहण कर लेते हो श्रवण से शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से इंद्रिय सामान्य हो जाता है लेकिन प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा तो और कमजोर है बेचारे ये तो इसलिए कहते देखो क्योंकि अश्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष से वस्तु नोक प्रत्यक्ष न ग्रहणम लोक इंद्र प्रत्यक्ष के द्वारा भी आप सूक्ष्म वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते व्यवहित का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते और कहते हैं कि प्रकृष्ट प्रत्यक्ष नहीं कर सकते इंद्रिया संबद्ध हो गया या व्यवहित इंद्रिया संबद्ध हो गया या दूरत्वात् इंद्रिया संबद्ध हो गया तो लोक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष द्वारा आप ऐसे वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर सकते न चार विशेष प्रमाणिक वस्तु ही नहीं संसार में जब न प्रत्यक्ष का विषय है वो न आगम का विषय है न अनुमान का विषय है तो किसी का विषय जब नहीं है तो वस्तु ही नहीं है बोलो पुष्प जैसे गगन कुसुम होता है क्या शशिशृंग होता है क्या नहीं इसलिए किसी प्रमाण का भी वो विषय नहीं इसी प्रकार का आप विशेष पदार्थ की बात चर्चा कर रहे हैं सूक्ष्म रूप रूपेण वह पदार्थ संसार वास्तव में है नहीं मानना पड़ेगा क्योंकि आपने सिद्ध किया ना प्रत्यक्ष ना अनुमान ना आगम से ग्रहण होता है तीसरे वस्तु ही नहीं है ऐसा नहीं कहना क्योंकि वो वो विषय आपका बल प्रत्यक्ष अनुमान और आगम का नहीं है किंतु तो वह विषय असम प्रज्ञा का विषय रितंबरा प्रज्ञा का विषय इन साधारण प्रज्ञाओं का विषय नहीं है वो ये तो असाधारण प्रज्ञा है विशेष प्रज्ञा जो समाज का अभ्यास से जन निर्विचार विशाल में जब प्राप्त होने वाली असंप्रज्ञा समाज का द्वारा प्रज्ञा है उस प्रज्ञा में ही इस चीज का अनुभव होगा इसने कहते अस्य विशेष विशेष पदार्थ जो प्रमाणों का अविषय अप्रमाणिक मतलब प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण का अविषय भूता जो वस्तु है वह अभाव स्थिति न वह वस्तु ही नहीं है ऐसा नहीं कहना किंतु समाधि प्रज्ञा निर्ग्राहती भूत सुगतो वुरुष किंतु ऐसा जो विषय होता है वो समाधि प्रज्ञा द्वारा ग्राह्य प्रत्यक्ष प्रज्ञा नहीं अनुमान प्रज्ञा भी नहीं आगम प्रज्ञा के द्वारा भी नहीं किन्तु समाधि प्रज्ञा के द्वारा ही केवल वो ग्राह्य समाधि प्रज्ञा निर्ग्राहशेष भगवती चाहे वो विशेष भूत सूक्ष्म हो आमूल प्रकृति पर्यंत अथवा पुरुषगत कोई भी चीज हो ये सारी चीजें आपके न प्रत्यक्ष विषय है ना अनुमान का विषय है ना अनुगम का विषय है ये तो समाधि प्रज्ञा का विषय है तस्मात श्रुता अनुमान प्रज्ञा अन्य विषया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्व इसलिए कहा सूत्रकार में श्रुत अनुमान प्रज्ञाओं से विषयों से भिन्न विषय वाली प्रज्ञा हुआ करती है क्योंकि इसका जो विषय है वह विशेष है वह दिव्य है सूक्ष्म है व्यवहित है विप्रकृष्ठ वह भी अनुभव होने वाला विषय है वो ठीक है क्योंकि सामान्य ही ग्रहण कर पाता है ये प्रत्यक्ष आगम आदि क्यों कारण ही है दो हेतु है मुख्य रूप हेतु एक है आनंद दूसरा विचारा कौन सी कौन सी धूम को देखोगे आप दो चार जगह धूम दु, और अग्नि को देख लिया ये कहते यो यो धूमवान साधिमान दुनिया भर के सारे अग्नि और धूम को देखा क्या आपने भूतकालीन वर्तमान भविष्यकालीन देखे बिना आपने बना लिया सा सामान्य तो हुआ व्यवहित और विप्रकृष्ट है भविष्य वाला विप्रकृष्ट है अतीत वाला व्यवहित है उसको जाने के बिना ही आपने बना लिया और वर्तमान के विशाब को नहीं देखा आपने दो चार जगह तो घूम दे के देखे हो इतने से आप अनुमान बना लेते हैं इसलिए अनुमान का विषय सदा सामान्य विशेष होगा इसी प्रकार से आपको घड़ा दिखा करके आदि ने बोध करा भी दिया घड़ा है देखो इस, इस जो होता है इसका नाम घड़ा है दुनिया भर के सभी घड़ाओं को आप देख सकते हैं डिग करके ग्रहण कर रहे हो क्या नहीं फिर भी आप समझ रहे हैं सब मैं जान दिया तो यहां भी इसीलिए आगम भी क्या कर रहा है आपको सामान्य वैज्ञानिक सकते हो क्या प्रत्यक्ष देख लो कितनी देखोगे कितना चप्पा चप्पा घूम के देखना असंभव है कि धरती पर आपका पूरी आयु जन्म से मृत्यु तक कदम चलते ही रह जाए सारी पृथ्वी तब भी आप कोने कोने नहीं जा सकते यही हो सकता प्लेन से बड़ा इधर से उधर से उधर सब शहर घूम गया हो यार सारा घूम गया बोल देता है हम भी बोलते है कई बार सत्रदेश देख क्या दिक्कत है देश घूमना कोई बड़ी बात है, है? दो महीने में घूम जाओ आज मन कोई देर मिल लेकिन क्या आपने उसे हर जगह देखा हर गांव को देखे हर घर को देखे हर जंगल को देखा जंगल घर पेड़ को देखा नहीं देख सकता है। इसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी ऐसी सोचता हमने देख लिया सार देख लिया ऋषिकेश हो गया देख लिया इतने साल रह गए अब यही पता नहीं ऋषिकेश कितनी गली है <laughs> क्या देखा आपने ऋषिकेश को अभी कोई एड्रेस दे दिया जाए कहाँ है आपको बताना पड़ेगा यहां ऐसे जाओ वैसे जाओ वैसे जाओ पता नहीं इतने साल से बीत गए बारह साल हो रहा एक की। तो इसने कभी भी प्रत्यक्ष के द्वारा भी प्रत्येक वस्तु का विशेष ज्ञान कर नहीं सकते प्रत्यक्ष अनुमान और आगम सुधा सामान्य विषय ही सामान होते हैं बिना समाधि आदि उत्कृष्ट शक्तियों का प्राप्त की बिना आप किसी भी विशेष स्वरूप ज्ञान कर नहीं सकते है ऋषियों ने समाधि के द्वारा ही सारी सृष्टि का अनुभव कर लिया और फिर लिखा हुआ उनका वो भी हम समझ नहीं पा रहे हम अनुभव क्या करो इसलिए अच्छा या तो इनको समझने के चक्कर में पड़े रहो अनंत ग्रंथ है एक दो थोड़े हैं अनंत शास्त्र बहुवेदितव्यम अल्पना ये सारभूतम तदवेदितव्यम इसे तो क्या है कितने पढ़ ले? लघु पढ़ लिया सिद्धांत करके पढ़ लिया व्याकरण आचार्य हो गया वो कमाल है हम उसको व्याकरण के सभी ग्रंथों का नाम तक पता नहीं है कौन लेखक ये भी पता नहीं है तो फिर भी आप मान लेते हैं क्योंकि आपको पता है विशेष सब कुछ हम जान नहीं पाएंगे सामान्य रूप में जान लिया काम चल रहा है चल रहा है धनरा विशेष से हर चीज जानना है पूरी गहराई में जानी है समझनी है अनुभव करना है तो, तो समाधि में जाना पड़ेगा योगाभ्यास करनी पड़ेगी सब त्याग के बैठना पड़ेगा इसलिए अगला सूत्र और स्पष्ट करते हैं क्योंकि ये भी जो समाधियों में भी सतर्क कर हैं आपको आप संसार विषय समाधि लगाओगे तो संसार ही प्राप्त होगा भगवान ने भी कहा ना जो मेरा जिस रूप को चिंतन करता है शरीर छोड़ेगा यम यम वाम साफ है इसे समाधि लगाने भी है तो किस विषय पर समाधि किया जाए यह भी चिंतन करना है कि उस तरह की समाधि लगानी पड़ेगी जिससे संसार विषय वासना न बने अत वागला सो तो सतक्तरता व्यक्ति को कि किसका संस्कार है बनाना है उसी पर समाधि लगाओ समाज प्रज्ञा प्रतिलंब है योगिना प्रज्ञाकृत संस्कारो नवो नवो जाये नया नया संस्कार नए नए विषय ज्ञान होते जाएगा लेकिन क्या उनको लेना चाहते हो और समाधि की भी संस्कार भी खतरनाक काम है संसार, संसार का संस्कार तो खतरा है ही और समाधि इसका संस्कार और भी ज्यादा खतरा थोड़ा उसका आनंद मिल जाए ना फिर उसी में डूब जाएगा वो आगे बढ़ेगा ही नहीं गृहस्थी लोग हैं उनको गृहस्थी में आनंद आ गया अब क्या करे वही कहते आप तो रह गए महाराज <laughs> क्योंकि उनको उसे आगे का आनंद चाहिए ही नहीं समस्या तो ये ना उन्हें क्या पता ये और भी बड़ा आनंद में बड़ा हुआ है भले वो कहते आप रह गए अब हम लोग है तुम रह गए तुम तो बहुत पीछे रह गए हम फंसे क्यों बोलना रह गए पीछे तुम हम बहुत आगे बढ़ गए सभी अपने अपने जगह पर फंसे ही पड़े हैं वास्तव में यह बात कोई कोई समझता है, <laughs> है नहीं ये है ना तीसरे यहां कहते देखो योगी भी ना इस समाज संस्कार में फंस जाता है समाज प्रज्ञा के प्रति लाभ होने पर योगी उस प्रज्ञा के संस्कार में फंस गया और आनंद आने लगता है और आनंद लगता है में पड़ा रह जाता है वो संप्रज्ञात की निर्विचार वैशारदी में ऐसे आनंद आने लगता है वो आगे असंप्रज्ञात के बारे में सोचता ही नहीं कैवल्य कह समाधि कहां से लगाए जिसे आगे कहेंगे कि संस्कार को मिटाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा जैसे एक संस्कार को नाश कर ले दूसरे संस्कार आपने डाला संसार के संस्कार को नाश करने के लिए आपने शास्त्र संस्कार डाला और शास्त्र संस्कार को भी मिटा के अनुभव करने के लिए आपने समाजी संस्कार को जगाया और समाजी संस्कार को मिटाने के लिए असम प्रज्ञात में जाना पड़ेगा एक वासना को नाश के दूसरी उत्कृष्ट वासना को जगाने ही पड़ता है अभ्यास के लिए तो स्थापित करना पड़ेगा इसलिए शास्त्र वासना से संसार वासना भले नष्ट हो गया कहीं शास्त्र वासना भी आपको अहंकार देने वाला हो जाता है वैराग्य वासना भी अहंकार को देगा यह भी बंधन का कारण बहुत बड़ा विद्वान वो सोचता है और कही तो ऐसे आते कुछ भी नहीं है तब भी वो खड़े ही रह जाते सोचते हैं हम कोई आसन लगे देखते रहते हैं अरे महाराज खुद तो कुर्सी बैठ गए हमें तो कोई आसन ही नहीं लगाया उतने ऑलरेडी गमंड जबकि ना पढ़े हैं ना साधना जानते कुछ नहीं जानने आए सुन सुनगर और फिर उल्टा तब भी सिंह चाहिए। चाहिए। तो इसलिए यहां सतर्क करने के लिए सूत्र जान के बनाए हुआ है बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है निर्विचार संप्रज्ञा समाधि प्रज्ञा का लाभ होने पर योगी को प्रज्ञाकृत नया नया संस्कार ही पैदा होता है मुक्ति तो मिलता नहीं है अतच्च प्रज्ञा बहिरंग साधन सिद्ध थी इसे क्या से दो रितंबरा प्रज्ञा भी मोक्ष दृष्टिया बहिरंग साधन है अंतरंग साधन नहीं क्या है वह संस्कार तज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तज निर्विचार संप्रज्ञा समाधि प्रज्ञा से जन्य तत्व निर्विचार संप्रज्ञात समाधि प्रज्ञा तत्शब्दाच तार्श प्रज्ञा से जन्य अर्थ प्रज्ञा से जन्य जो है। संस्कार है वह भले ही अन्य संस्कार प्रतिबंधी अर्थात जागृतकालीन सप्रकालीन सुशुद्धिकालीन यह जो संसार की वासना है संस्कार है इसका प्रतिबंधी नष्ट कर देगा वो लेकिन उसकी अपने एक संस्कार जो बन गया है वो पकड़ के बैठा देगा निर्विचार संप्रज्ञा समाज प्रज्ञा प्रभाव संस्कार आश्रम बादष्यकार करते साफ वित्थान मैंने जागृत कालीन स्व सप्रकालीन सुशुद्ध कालीन जो सांसारिक संस्कार है उसके जो वो नाशक हो जाता है संस्कार आश्रम निरुपद्र भूतार्थ स्वभाव से निर्परही क्योंकि निरुपद्र भूतार्थ स्वभाव वाला है बुद्धि बुद्धि जो है जो है ये वो कैसा है सत्य गुण का कार्य अच्छा वो कभी वह उसके अपने सर को प्राप्त कर जाएगी अपने आनंद अनुभव करने लग जाए स्व स स्वभावानंद में स्थित हो जाए कौन बुद्धि तत्व बुद्धि सत्व जिसको आपने आध्यात्म प्रशासन सेना था जगुण तमगुण से अनभिभूत अवस्था जो थी बुद्धि बुद्धिशत्व का वो अपना अनुभव जब कर लगती है बुद्धि तब वो क्या करती है इस संसार को छोड़ लेकिन बुद्धि अपना अनुभव करना मोक्ष नहीं है जब बुद्धि पुरुष का अनुभव कर लेगी तब मोक्ष होता है पुरुष के अपना स्वरूप को सम्यक समझ लेगी तो अपने आप शर, शर्मिंदा होकर के उससे अलग हो जाती है आप जैसे तादात भाव को प्राप्त होकर भोग प्रदान कर रही है जाते है प्रदान कर रही है वह बुद्धि उस पुरुष स्वरूप को समझ लेती है जब तब उसको भोग देना बंद करती है, यही हो जाता है। लेकिन अब स्थित नहीं है तथा तो दृष्टि स्वरूप में अवस्था वाली बात नहीं है दृष्टा का स्वरूप नहीं है ये बुद्धि अपने स्वरूप में स्थित हुई है केवल अतएव कथ यहाँ पर क्या हुआ वित्तान संस्कार तद विभवाह प्रत्योग न दे इसलिए इतना जरूर आपको लाभ है यहाँ पर कि संस्कार दोबारा जगेगा नहीं वह विभूत हो गए नष्ट हो रहे हैं प्राय इसलिए तत्प्रभवा तत्प्रभुवा प्रत्याजो सांसारिक ज्ञान वो दोबारा नहीं होंगे अर्थ समाज में पड़े रह जाएंगे जैसे पहले बता दिए ना दस मनवंतर सौ मनवंतर हजार मनवंतर लाख दस लाख एक करोड़ मनवंतरों तक की अलग अलग जिस स्थिति को प्राप्त करे उसके अनुसार उतरे समय तक आप समाधि भले पड़े रह जाएंगे लेकिन वापस लौटना पड़ेगा उतनावधि खत्म होने के बाद यह समस्या है प्रत्यय निरोध समाज रूपतिष्ठ क्योंकि संसार प्रत्यय का निरोध हो गया तो समाज लाभ हो जाता है तथा समाज प्रज्ञा तथा प्रज्ञाकृत संस्कार और समाज लाभ होने से प्रज्ञा समाज संस्कार होगा और समय समय से प्रज्ञा पैदा होगी रितंबरा प्रज्ञा और रितम्बरा प्रज्ञा अपने स्वाकार का संस्कार बनाएगी फिर समाधि फिर प्रज्ञा फिर प्रज्ञा जन संस्कार यही चक्र चौधरी आपकी वृत्ति समाधि में रहेगी समाधि से फिर रितंबरा को प्राप्त करेगी रितंबरा प्रज्ञा से नया संस्कार होगा उस संस्कार के साथ फिर समाधि में असम प्रज्ञा समाधि निर्विचारा असं प्रज्ञा निर्विचार संप्रज्ञा समाधि में जाएगा संप्रज्ञा समाज से प्रज्ञा प्रज्ञा से संस्कार यही चक्र चलते रहेगा ही रहेगा नहीं जाएगा बनी रहती है तथा संस्कार ये चक्र चलते रहेगा प्रज्ञा संस्कार प्रज्ञा संस्कार होते रहेगा और कभी अब समाज से बाहर नहीं आएंगे संसार में ले उसी में उलझन में पड़े हुए एक बे उलझन नहीं है संस्कार चित्तम साधिकार न कर ये संस्कार इसको दोबारा गृहस्थी में क्यों नहीं रहता संस्कार में क्यों नहीं रहता है पूछ रहा है पूर्व पक्षी अरे ये भी तो संस्कार है संस्कार संस्कारा। संस्कारा संस्कार यथा संस्कार प्रज्ञा संस्कार साधिकार संस्कार विस्कार बना ले पूर्व ने जो प्रज्ञा संस्कार है तमरा प्रज्ञा जन संस्कार ये भी साधिकार है साधिकार का मतलब क्या अधिकार क्या किया था यहाँ पे योग सूत्र में गुण वैषम्य न जाति और भोग प्रदातृत्म अधिकार गुणाधिकार पहले विचार कर चुका हूं गुणाधिकार का कई बार शब्द आ गया जब कोई दर्शन पढ़ते हैं तो उस दर्शन के पारिभाषिक शब्दों का जहाँ बताया गया उसको तुरंत याद करके रखनी चाहिए बार बार आएंगे ये शब्दावली इसलिए यहाँ अधिकार नहीं समझना स्वदेश वाक्यो सुन्य प्रदेश वाक्योजन कर अधिकारण तो का है भाई यहाँ नहीं लगेगा वो लक्षण यहाँ सीधा है गुण वैषम्य विशिष्ट जाति आयुर्भोग से विशिष्ट होकर के आपको जन्म देगा आयु देगा सुधार साक्षात्कार रूप भोग को प्रदान करेगा जाति आयुर्भोग प्रदातृत्व गुणाधिकार यहाँ ये यह प्रश्न उठ रहा है कि जैसे वित्थान जन संस्कार जागृतिकालीन जो संस्कार है वे आपको जन्म देते हैं आयु निश्चय करते हैं भोग प्रदान करते हैं वैसे ये प्रज्ञा जन्य जो संस्कार है ये भी क्यों आपको आयु और जन्म को नहीं देते हैं तो पूछ रहा है पूर्व पक्ष असो संस्कारातिशय असो संस्कार, संस्कार में ये जो प्रतंपरा प्रज्ञा से जन जो संस्कार विशेष ये संस्कार विशेष इस को साधिकारम कर भोग आदि जंजाल में क्यों नहीं फसाता है तब जवाब दे संस्कारा क्लेश क्षय हेतु अधिकार विशिटम करता संस्कारा ये जो आतंब्र प्रया संस्कार है यह क्लेश क्षय हेतु ये उल्टा क्लेश को क्षय करने वाला है नाश करने वाला है इसीलिए यह संस्कार चित्त को अधिकार विशिष्ट नहीं करता अर्थात तो भोग विशिष्ट नहीं करता है चित्तम बल्कि उल्टा ये जो प्रज्ञाजन संस्कार है वो चित को अपना है? भोग का कार्य से वो दूर करते जाते हैं स्व कार्य अवसा अर्थात तो भोग का कार्य क्या सुख दुख का जैसे आपको अलग कर देते हैं चित्त को अलग कर देता है चित की चेष्टा भी यही था कि मैं विवेक ख्याति को प्राप्त करू विवेक ख्याति को प्राप्त करना ही चित का मुख्य लक्ष्य है चित की सारी चेष्टाएं हैं विवेक ख्याति को प्राप्त करने के इसलिए जो भी बच्चा पैदा होता है सबसे पहला उसका बच्चा होता तो पूछता है ये क्यों? ऐसा क्यों, ये क्यों? ये क्या है कि क्या है बार बार पूछेगा आप चिढ़ जाएंगे आप लेकिन वो नहीं हारेगा कई बार एक ही बात बार बार पूछेगा कि क्या है कि क्या है आप गुस्सा के दो चाटा मार देंगे तब बार बार, बार बता देना तो इस बार बोले आ रहे हैं लेकिन उसके अंदर अभी तक उसी वेद ख्याति हुई नहीं चित्त का स्वभाव है यह क्या और ऐसा क्यों ये दो को जाने की चेष्टा सदा रहे जन्म से लेकर मरण तक चलता है विषय भिन्न होते जाता है या स्वरूप को कोई विषय करके प्रश्न को डालता नहीं है तो यही है इस जगह पर जो प्रश्न उठता है उस प्रज्ञा संस्कार से अपने स्वरूप संबंधी है मैं कौन हूं और मेरा क्या स्वरूप है तो फिर मैं ऐसा क्यों हूं ये प्रश्न कौन क्या और क्यों इसी को लेकर आगे बढ़ता है और चित वेगक ख्याति असंप्रदाय समाधि में जाएगा नहीं तो वापस लौटेगा ये चक्कर चलता है तो